संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत राजा जनक ने कहा भगवान जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबद्ध अर्थात होकर ही सृष्टि करते हैं ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला अर्थात उसे स्पष्ट समझने वाला कोई दृष्टांत हो, तो उसे बताइए। क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है मैं भी इस पद को पाना चाहता हूं जो देह रहित जरा रहित इंद्रियातीत और निर्विकार है वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टान्त देकर जो बात कही है वह ठीक है तुम जैसा समझते हो वैसा ही बात है इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक नहीं समझा है जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता उसका वह याद रखना व्यर्थ है वह तो केवल ग्रंथों का बोझ होता है जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है इसलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ सुनो योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो सांख और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान है जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य इंद्रिय बीज द्रव्य और देह से, तो से रहित तथा निर्गुण है अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं जैसे आकाश आदि गुण सात्विक गुणों से उत्पन्न होते और उन्ही में लीन हो जाते हैं इसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सब का दृष्टा और निर्विकार है वह सत्वादि गुणों में केवल आत्मा आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है गुण तो गुणवान में ही रहते हैं निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं अतः है गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृतिक गुणों में अपने का अभिमान छोड़ देता है उस समय देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है अतः सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं कि जो सत्वादी गुणों से रहित अव्यक्त नियामक निर्गुण अंतर्यामी नित्य और सब का अधिष्ठाता है वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण पच्चीसवा तत्व है तत्व है जिस समय ज्ञानी पुरुष उस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा जगत कहलाता है मुनिवर आपने अक्षर को एक रूप में और क्षर को अनेक रूप बतलाया कितु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है यद्य आपने क्षर और अक्षर को समझ समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई है किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ इसलिए इस नानात्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ क्षर अक्षर सांख्य योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम जो जो बातें पूछ रहे हो उन सबका उत्तर दूंगा इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूं सुनो योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान यही योगियों का परम बल है योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम से ध्यान के दो भेद बतलाते हैं प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है मल त्याग मूत्र त्याग और भोजन इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों से उन्हें जिन्हें 24 से परे है उस परमात्मा का का ध्यान करें उसे सब प्रकार की आशक्तियों का त्याग करके जितेंद्र होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्ध के द्वारा मन को स्थित करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए सूखे की की भांति और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सुन्गने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भाव से प्रकाशित होता है लिंग शरीर में उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध की ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूमर धूम रहित अग्नि किरणमालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का होता है धैर्यवान और महात्मा ब्राह्मण महान से भी महान कहा गया है संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता शुद्ध बुद्ध से ही उसका साक्षात्कार होता है वह महान अज्ञानांधकार से परे है इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनु अज्ञाननाशक कहा है वह निर्मल अज्ञान रहित लिंग रहित और उपाधि उपाधिशून्य परमात्मा कहा गया है यही योगियों का योग है इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है इस तरह साधना करने वाले योगी सबसे दृष्टा सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है अब सांख्य का वर्णन करता हूं यह विचार प्रधान दर्शन है राजन प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अब्ज्यक्ट कहते हैं उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महत्त्व कहते हैं महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है अहंकार से सूक्ष्म भूतों की पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध प्रकट हुई है इन आठों को प्रकृति कहते हैं इनसे सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं पांच ज्ञान पांच कर्मेंद्रिया ग्यारह मन और पांच स्थूल यही सोलह विकार है सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विस्तार सांख्य शास्त्र के चौबीस तत्व हैं जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है प्रकृति परमात्मा के सन्निधि से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है अर्थात प्रकृति से महत तत्व महत से अहंकार अहंकार से सुखूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है किन्तु उनका संघार विलोम क्रम से होता है अर्थात पृथ्वी का जल में जल का तेज तेज का वायु में लय होता है इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती है उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय है। है तो रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है किन्तु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह अधिष्ठाता रूप से निवास करता है समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं वह अभ्यप्त संय संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और राक्स शरीर में से प्रविष्ट है इसलिए पुरुष नाम धारण करता है वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र अभ्यक्त अर्थात प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पच्चीसवां तत्व आत्मा है यही सांख्य दर्शन है सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके चौबीस तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर उससे भिन्न जो पच्चीसवां तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है उस समय वह केवल में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती वे पर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं जिनकी बुद्धि नाना तो दर्शन करती है वे सम्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और पच्चीसवां तत्व आत्मा उससे भिन्न है जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर स्थित पर होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता अर्थात जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है उस समय वह जो पश्चाताप करने लगता है ओह मैंने यह क्या किया जैसे मछली अज्ञान व स्वयं ही जाकर जाल में तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है उसी तरह मैं भी अज्ञान व एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है इसी के साथ मेरी मैत्री होनी चाहिए पहले मैं कैसी कैसा ही क्यों न रहा हूं इस समय तो मैं इसकी समानता अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूं इसी में मुझे अपनी समता दिखाई देती है मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूं यह अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूं मैं आसक्ति से रहित हूं तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तिमय जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही न चला यह तो उच्च मध्यम तथा नीच लोगों के के साथ साथ रहती है। इसके मैं मैं कैसे रह सकता होकर भी इस विकार में प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया अब इसके साथ ही नहीं रहूंगा किन्तु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है सारा अपराध मेरा ही है क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण बना उप, इस ममता ने भिन्न भिन्न भिन योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी अब इस अहंकार में प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है अब मैं इसकी चाल समझ गया ममता और अहंकार से अलग हो गया हूं अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निराय परमात्मा की शरण लूंगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर अर्थात चौबीस तत्वों से परे पच्चीसवां आत्मक्षर भाव अर्थात मिनाशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है राजन वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप यह अक्षर अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है यह संदेह रहित सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है क्योंकि दोनों का फल एक ही है राजन मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला न हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो अठ कामी कपटी अपने को पंडित मानने वाले और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कैसे लोगों को यह ज्ञान देना चाहिए इसको भी सुन लो श्रद्धालु गुणवान दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले विशुद्ध योगी विद्वान सदा वेदोक्त कर्म करने वाले क्षमाशील सबके हितैषी एकांतवासी शास्त्र विधि का आदर करने वाले विवादहीन बहुज्ञ विज्ञ किसी का अहित न करने वाले तथा शम, दम से संपन्न पुरुष ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं जिन उपरयुक्त गुणों का अभाव हो ऐसे पुरुषों को यह विशुद्ध पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दया हु, दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का का का भी भी भला नहीं होता राजन जिसने व्रत और नियम का पालन न किया हो वह सारी पृथ्वी राज्य दे तो भी, उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए किंतु जितेन्द्रीय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए कराल तुमने मुझसे परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए यह ब्रह्म परम पवित्र शोकरहित आदि मध्य और अंत से शून्य जन्म मृत्यु से बचाने वाला कल्याणमय कर दोन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्य गर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर महर्षि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार पच्चीसवें तत्व रूप पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता जो उसे ठीक-ठीक नहीं जानता, वही संसार में बारंबार जन्म लेता है, जो जान लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारद जी के मुंह से सुना था वही आज तुम्हे भी बताया है ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी ने नारद जी को यह ज्ञान दिया था नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्म का उद्देश्य परम पर है इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो राजन। जो अक्षर को जानता है, उसे संसार का भय नहीं होता जो नहीं जानता उसी को भय प्राप्त होता है मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों जोनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है वह देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि की जोनि में रहता है। है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त अगाध और भयंकर इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागर से पार हो गए हो अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते अर्थात तुम शुद्ध सत्व में स्थित हो